ध्यान और आध्यात्मिक जीवन छुरस्य धारा हमारी द्वंदात्मक अंत प्रकृति अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम की उत्तर जीविता के जैविक सिद्धांत अध्यात्म जगत में भी लागू होते हैं पशु जगत में पशु एक दूसरे से लड़ते हैं मानव जगत में निम्न स्तर पर मनुष्य मनुष्य से लड़ते हैं और सबसे बलवान जीवित रहता है अध्यात्म जगत में मनुष्य और मनुष्य के बीच संघर्ष नहीं होता अपितु तो मानव के उच्चतर और निम्नतर स्वभाव के बीच संघर्ष होता है और हम सभी इसे जानते हैं किस तरह हमारे उच्च और निम्न स्वभाव एक दूसरे से निरंतर लड़ते रहते हैं और हमें अनंत कष्ट प्रदान करते हैं यूनानी पुराण कथाओं में स्फिक्स नामक एक दैत्य का वर्णन पाया जाता है जिसकी देह सिंह की सी और सिर नारी का सा ऐसा कहा जाता है कि थिप्स देश की फिक्स थिप्स वासियों में एक पहेली पूछी पूछा करती थी लेकिन एक कठिन शर्त रखती थी जो सही उत्तर नहीं दे सकेगा वह मर जाएगा और जो सही उत्तर देगा वह थिप्स के राज सिंहासन पर बैठेगा वह जो प्रश्न पूछती थी वह था कौन प्रातः काल चार पैरों से मध्यान्ह में दो पैरों से और सायंकाल में तीन पैरों से चलता है उसने ऐसे कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया जो ठीक उत्तर नहीं दे सके कहा जाता है कि ओडिपस ने पहली को इस तरह सुलझाया। मनुष्य बच्चे के रूप में चारों हाथ पैरों से चलता है युवा युवावस्था में सीधा चलता है और वृद्धावस्था में लाठी टेक कर चलता है कहा जाता है कि सही उत्तर सुनने पर स्फिक्स समुद्र में कूदकर मर गई और ओडिप स्थिप्स का राजा बन गया मिस्र की पुराण कथाओं में फिक्स की देह सिंह की और सिर पुरुष का बताया गया है परवर्ती काल में रोम के स्फिक्स का सिर कभी आदमी का तो कभी औरत का होता था वस्तुतः स्फिक्स हम सभी स्त्री पुरुषों का प्रतीक है सच पूछो तो हम सभी स्त्री पुरुष विचित्र प्राणी हैं हमारे चरित्र में पाश्विक और मानवीय दोनों प्रकार के गुणों का समावेश है जो आत्मा को छुपा देते हैं जब स्पिक्स पूछती है तुम कौन हो तो क्या हम उत्तर दे पाते हैं यदि हम कह सकें मैं आत्मा हूँ तो हमारे भीतर की स्पिक्स मर जाएगी तब आत्मज्ञान का हमारे भीतर के चैतन्य जागृति का अनुभव हमें होगा मानव के वास्तविक स्वरूप आत्मा का ज्ञान होगा और यह विरोधी स्वभावों का विचित्र व्यक्तित्व नष्ट हो जाएगा व्यापक दृष्टिकोण अपनाओ अब हम कठोपनिषद की उपमा का अध्ययन करेंगे। आत्मा रथी है शरीर रथ है बुद्धि सारथी है मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं लेकिन यदि हम अपने रथ तथा उसके विभिन्न अंगों के क्रियाकलाप का अवलोकन करें तो हम भौचक्य रह जाएंगे हम पाएंगे कि आत्मा जीव नशे में चूर है सारथी बुद्धि बेहोश पड़ी है मन रूपी लगाम ढीली है इंद्रियों रूपी घोड़े अनियंत्रित इधर उधर दौड़ रहे हैं और यदि सभी को सुनियोजित कर नई दिशा देने का तत्काल प्रयास नहीं किया गया तो रथ घोड़े और उनके स्वामी पर महान विपदा आ पड़ेगी हमारे आचार्य हमें बताते हैं के अज्ञान के कारण रथ की स्वामी हमारी आत्मा ने बुद्धि मन इंद्रियों और शरीर के साथ बहुत अधिक तादाद में स्थापित कर लिया है वह अपने को भोकता समझने लगी है वह वा अपना वास्तविक स्वरूप भूल गई है प्राचीन योगाचार्य पतंजलि का कथन है कि अज्ञानवश आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है और तब जीव झूठे स्वप्न देखने लगता है और अनंत कल्पना करने लगता है वह निद्रा में तथा पुरातन स्मृतियों में समय व्यतीत करता रहता है प्रतिक्षण जीव अपने आप से भागना चाहता है अज्ञान का यह परिणाम होता है अज्ञान अहंकार राग और द्वेष को जन्म देता है और मानव में जीवन के प्रति तीव्र आसक्ति अभिनिवेश पैदा हो करता है जीवन के प्रति इस लगाव के कारण मानव अजीब व्यवहार करता है अपने क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम दूसरों को हानि पहुंचाने से नहीं रुच सकते हम झूठ बोलते हैं हम कभी कभी दूसरों की संपत्ति चुराना चाहते हैं हम एक उच्चृंखल इंद्री लोलुप जीवन यापन करते हैं और प्राय दूसरों पर अत्यधिक आश्रित पराश्रयी की तरह जीते हैं लेकिन आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ के साथ हमें एक परिवर्तन आना चाहिए हमें अहिंसा दूसरों को कष्ट न पहुंचाना, सहानुभूति सत्यवादिता निर्लोभिता ब्रह्मचर्य और स्वाधीनता का अभ्यास करना सीखना चाहिए हम इतने आलसी हैं कि देह और मन से स्वच्छ नहीं रहते हम सदा असंतुष्ट रहते हैं हम सभी के विरुद्ध अभियोग और असंतोष व्यक्त करते रहते हैं और एक आराम तलब जीवन यापन करना चाहते हैं आजकल हम बहुत सी किताबें पढ़ते हैं लेकिन हमारा अध्ययन अव्यवस्थित होता है हम अपने मन को दूसरों के अनंत विचारों से भर लेते हैं और ये विचार बाहरी वस्तुओं के रूप में पड़े रहते हैं तथा मानसिक बदहजमी पैदा करते हैं और ऊपर से हमारा सारा जीवन अहम केंद्रित होता है हमें क्या करना चाहिए हमारे आचार्य कहते हैं देह और मनुष्य शुद्ध होने का प्रयत्न करो प्रसन्न रहने का प्रयत्न करो थोड़ी बहुत तपस्या करो अत्यधिक नरम मत हो अव्यवस्थित पढ़ाई और मन को भटकने देने के बदले कुछ गहरा चिंतन और अध्ययन करो अहम केंद्रित होने के बदले सर्वांतर यामी और सबके चिरंतन गुरु ईश्वर को अपने कर्मों के फल समर्पित करो लेकिन हम यह सलाह नहीं सुनते हम अत्यंत असंतुलित विचारों और भावनाओं को आश्रय देते हैं हम प्रायः शूल कर्म करते हैं और यदि आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ भी करते हैं तो अशुभ भावनाओं के कारण नाना रोगों के शिकार हो जाते हैं कई बार हम अपने को असहाय अनुभव करते हैं हम में कोई शक्ति नहीं बसती। हम डावा ढोल होते रहते हैं निर्णय नहीं कर पाते हमारे देह और मन तमोगुड़ी है अब इस स्थिति को बदलना होगा हमें एक नया अध्याय प्रारंभ करना चाहिए पतंजलि कहते हैं इन बाधाओं के उदित होने पर परमात्मा का चिंतन करो एक उच्चतर मनोभाव का निर्माण करो जिसकी सहायता से अपनी वर्तमान स्थिति के आलस्य और चंचलता के ऊपर उप सको लेकिन इस कार्य में भी हम अस्थिर और अविश्वसनीय हैं और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है हम अपने पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते और यही सबसे बड़ी कठिनाई है पतंजलि इन कठिनाइयों को एक के बाद एक दूर करने की सलाह देते हैं अशुभ विचारों को शुभ विचारों से जीतो घृणा को प्रेम से दूर करो लेकिन हमें यही नहीं रुक जाना चाहिए एक स्तर विशेष की चित्त शुद्धि के बाद एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करो हृदयस्थ परमात्मा का अधिकाधिक चिंतन करने का प्रयास करो भगवान नाम का जप करो परमात्मा की गुरुओं के भी परम गुरु का ध्यान करो और तुम देखोगे कि तुम वर्तमान अस्थिर अवस्था से उठने में समर्थ हुए हो ब्रह्म का चिंतन करने से अनंत ब्रह्म का कुछ स्वभाव हमें भी प्राप्त हो जाता है भगवान नाम के जप में सिद्ध होने पर तथा उनके ध्यान से परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब व्यक्ति व्यस्टि जीव और परमात्मा के एकत्व में सफल होता है न्यूनतम नैतिक योग्यता आवश्यक उपनिषदों के आचार्य भी हमें यही बात कहते हैं इन ऋषियों ने अपने दोषों और अपवित्रताओं को दूर करके अंतर्यामी ज्योतिर्मय परमात्मा का साक्षात्कार किया था योगाचार्यों की तरह वेदांताचार्य भी बहुत विस्तार से निर्देश प्रदान करते हैं वे चाहते हैं कि हमारी देह स्वस्थ हो इंद्रियाँ स्वस्थ और सबल हो तथा मन एकाग्र और शुद्ध हो इनके बिना कोई भी साधन पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता और आत्मजगत में कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं कर सकता आचार्यगण प्रायः देह और इंद्रियों के दोषों की चर्चा करते हैं देह समरस नहीं है देह के विभिन्न अंग ठीक से काम नहीं करते हैं वे सामंजस्यपूर्ण काम नहीं करते इंद्रियों में भी दोष है वे अपने विषयों की ओर भाग रही है तथा उनके संस्पर्श में आना चाहती है यही नहीं मन के भी रोग हैं वासना संशय अनिश्चितता प्रमाद एकाग्रता का अभाव इनसे मन कलुषित हो जाता है मन के और भी दोष हैं विपरीत भावना अत्यधिक अहंकार वस्तुओं के प्रति गलत दृष्टिकोण और मनोभाव अब इन सभी दोषों को दूर करना है अतः योगाचार्यों की तरह वेदांत के आचार्य भी इस विषय में कहते हैं न्यूनतम नैतिक और आध्यात्मिक योग्यता अर्जित करने का प्रयत्न करो विवेक करना सीखो स्पष्ट चिंतन करो नित्य क्या है अनित्य क्या है क्या सत्य है क्या असत्य है क्या क्षणस्थायी है क्या स्थाई है यह जानना सीखो सम मन का नियंत्रण और दम इंद्रिय संयम का यथा संभव प्रयास करो जिन वस्तुओं के संकल्प संपर्क में तुम नहीं आना चाहते उनसे अपने को दूर रखना सीखो महान अध्यवसाय और गहरी श्रद्धा से युक्त हो अपने वास्तविक आत्मा में ईश्वर में जिन निर्देशों का तुम पालन कर रहे हो उनमें तथा सत्य का साक्षात्कार करने की अपनी क्षमता में श्रद्धा उत्पन्न करो संपन्न हो और इसके साथ सामान्य एकाग्रता का अभ्यास करो जैसा पहले ही कहा जा चुका है सभी धर्मों सभी कालों के अध्यात्म के आचार्य पवित्रता की आवश्यकता पर बल देते हैं ईसाई साधक इसे परगेशन कहते हैं यह प्रथम सीढ़ी है आध्यात्मिक पद पर सफलता सफलतापूर्वक अग्रसर होने के लिए कुछ न्यूनतम नैतिकता की आवश्यकता है